नारायण नारायण आज का विषय है नाम स्मरण निष्ठा से करना चाहिए नाम स्मरण निष्ठा से करने का मतलब क्या है इसका मतलब है अपने गुरु ने या जिसके बारे में हमारी पूज्य भावना है ऐसे व्यक्ति ने कहा है इसलिए नाम स्मरण करना इस ढंग से नाम स्मरण करने पर मन में कोई संदेह नहीं पैदा होता मन की इस प्रकार संदेह न निर्माण होने की स्थिति बहुत दुर्लभ है किंतु बड़े भाग्य की भी है निष्ठा से नाम स्मरण करना यानी निशंक होकर नाम स्मरण करना शंकाएँ या संदेह अनेक प्रकार के होते हैं नाम स्मरण करते समय कई प्रकार की शंकाएँ मन में निर्माण होती हैं जैसे नाम स्मरण करते समय यदि भगवान की ओर ध्यान नहीं होगा तो उसका कोई उपाय होता है या नहीं नाम स्मरण करते समय आसन कैसा हो दृष्टि कैसी हो पवित्र होकर नाम लें या साधारण स्थिति में नाम लें संक्षेप में यह कह सकते हैं कि जो नाम हम जपते हैं वह भगवान तक पहुंचता है या नहीं इस शंका में सभी शंकाएं समा जाती हैं भगवान और उसका नाम एक रूप होने के कारण इन दोनों के बीच में कोई बाधा आ ही नहीं सकती यदि हम किसी व्यक्ति के आगे पीछे चल रहे पीछे पीछे चल रहे हों और अचानक हमारे मुंह से उस व्यक्ति का नाम बोला गया तो झट से वह व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है यदि मामूली आदमी की यह स्थिति है तो भगवान का नाम उसके कानों तक नहीं पहुंचता, यह कैसे हो सकता है यदि सच कहा जाए तो भगवान की ही कृपा से हमारे मुँह में उसका नाम आता है उसी की कृपा से हम उसका नाम स्मरण करते हैं ऐसी स्थिति में भगवान तक नाम पहुंचता है या नहीं यह शंका बचेगी ही नहीं मान लो कि दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं उनमें से एक का ध्यान भोजन की ओर नहीं है और उसके मन में कई विचार पैदा हो रहे हैं लेकिन हाथ से एक एक और मुंह में डालने का काम चल रहा है दूसरा व्यक्ति ध्यान से भोजन कर रहा है दोनों ने भोजन समाप्त किया कहिए इनमें से भूखा कौन रहा दोनों ने भरपेट भोजन किया तात्पर्य कि यह कैसे हो सकता है कि नाम स्मरण करने पर उसका उपयोग नहीं हुआ मान लो हमने दूसरे गांव के अपरिचित व्यक्ति को पत्र लिखकर बुलाया वह आया और उसने कहा आपने जिसको पत्र लिखा था वह मैं ही हूँ तब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसे अपनाते हैं वैसे ही भगवान ने कहा है जहाँ मेरा नाम वहाँ मैं पुरुषोत्तम हूँ तब इस कथन पर विश्वास कर नाम स्मरण करना चाहिए और उसी में उसे देखना चाहिए ऐसा हम क्यों न करें इसी को श्रद्धा कहते हैं जैसे पिता के कारण हमारा जनम हुआ है उसी का नाम हम अपने बाद, नाम के बाद सट लगाते हैं वैसे ही भगवान के बारे में करना चाहिए उसी का नाम स्मरण करते करते जीवन यापन करना चाहिए मतलब मेरा आधार रक्षक वही एक है उसके सिवाय जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है वही मेरा सर्वस्व है इसी भावना से जीना चाहिए इस भावना से जो जीता है उसकी महत्ता और श्रेष्ठता भगवान से भी अधिक हो जाती है नारायण नारायण